चौथी बल्ली का प्रकरण चल रहा है यमाचार्य द्वारा नचिकेता को अध्यात्म विद्या के, अध्यात के विभिन्न प्रकरणों का उपदेश दिया जा रहा है आज हम चौथी बल्ली के तीसरे श्लोक को देखेंगे श्लोक है ये रूपम रस गंधम शब्द स्पर्श मैथुना किशिष्य वै नचिकेता ने यार्य के समक्ष अपने तीसरे वर्ग के रूप में आत्मा को जानने की इच्छा व्यक्त की थी प्रश्न इस रूप में था कि मरने के बाद आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा रहती है और कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं रहती इस विषय में मुझे बोध कराइए इस श्लोक में आत्मा के अस्तित्व को यमाचार्य समझा रहे हैं मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं ये एक आगे का प्रश्न होगा लेकिन अनेक व्यक्ति इस प्रश्न के अंदर रहते हैं कि आत्मा है भी थवा नहीं इतने समस्त प्राणियों को देखते हुए उनकी विविध क्रियाओं को देखते हुए भी मन में यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जिस शरीर को जिन इंद्रियों को हम देख रहे हैं उससे अतिरिक्त किसी चेतन तत्व की इस शरीर में था, है अथवा नहीं जो कि इस शरीर को चला रहा है इस विषय में अध्यात्म शास्त्र तो एक मत से यह निर्णय देते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला अंदर बैठा हुआ एक अणुस्वरूप आत्मा है लेकिन जब वो विज्ञान की तरफ जाता है विज्ञान की वर्तमान में उपलब्ध पुस्तकों को देखता है तो वहां इस आत्म तत्व का कोई उल्लेख नहीं मिलता प्रश्न तो विज्ञान के सामने भी आता है विज्ञान का विद्यार्थी भी प्रश्न करता है कि आखिर ये गतिविधियां कौन कर रहा है ये शरीर कर रहा है अथवा इसके पीछे कोई और तो शरीर इंद्रियों के पीछे तंत्रिका तंत्र को वो देखते हैं मेरु रज्जू को देखते हैं और उसके भी पीछे मस्तिष्क को पाते हैं लेकिन मस्तिष्क से परे मस्तिष्क ही शरीर को चला रहा है अथवा मस्तिष्क के पीछे भी कोई तत्व है जो मस्तिष्क को भी प्रेरणा दे रहा है और यह प्रश्न केवल विज्ञान को पढ़ने से ही नहीं उठ खड़ा हुआ दर्शनों को जब हम देखें वहां भी उन्होंने इस तरह के प्रश्न उठा के उनका समाधान किया है अर्थात इस प्रकार के प्रश्न आधुनिक विज्ञान से पूर्व भी हजारों वर्ष पूर्व भी मानव मस्तिष्क में मानव मन में उठते रहे हैं और यह सदा सदा से चला आ रहा प्रश्न है यह प्रश्न है अपने आप को जानने से संबंधित आखिर मैं हूं कौन आखिर यह जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है यह क्या है क्या मैं ये शरीर ही हूं अथवा इससे कुछ भिन्न भी हूं क्योंकि शरीर को मैं मानने और आत्मा को मैं मानने में सारी दृष्टि बदल जाती है जीवन का दृष्टिकोण जीवन जीने का तरीका इस जीवन को किस रूप में हम देख रहे हैं वो सारा का सारा बदल जाता है दर्शन ही बदल जाता है ये इतना महत्वपूर्ण तत्व है यदि इस शरीर को ही माना जाए तो मेरी उत्पत्ति मेरा प्रारंभ जन्म के साथ या जन्म से पहले माता के गर्भ से स्वीकार करना होगा यह शरीर ही अगर मैं हूं तो मृत्यु के बाद में जब इस शरीर को भी नष्ट कर दिया जाएगा जला दिया जाएगा या अन्य किसी तरह से इसका निपटारा कर दिया जाएगा हमको तो यह मानना होगा कि मैं अब नहीं रहा अर्थात मेरा अस्तित्व इस जन्म के साथ है और इस मृत्यु के साथ समाप्त है अब इसी आधार पर वह व्यक्ति सोचेगा इतना ही अपना जीवन सोचेगा इसी के अनुसार कर्म करेगा जितना चाहो उतना भोग लो क्योंकि इस शरीर के बाद में तो कोई अस्तित्व नहीं है मेहनत का मिले या ना मिले दूसरे का लेकर के खा लो क्योंकि शरीर तो छूट जाएगा और मैं समाप्त हो जाऊंगा तो उस बकाया राशि को उस उधार को लेने कौन आएगा किसको पकड़ेगा जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा और दूसरा यदि व्यक्ति मानता है कि शरीर से भिन्न कोई तत्व है कोई नित्य तत्व है चेतन तत्व है जिसकी यात्रा पीछे से चली आ रही है और आगे तक चलती रहेगी ये शरीर तो वस्त्र के समान है जिस प्रकार मलिन वस्त्र को उतार के नया वस्त्र धारण करने से उस व्यक्ति के उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाते उसका उधार लिया हुआ उसका उधार दिया हुआ समाप्त नहीं हो जाता वस्त्र बदलने से व्यक्ति नहीं बदल जाता सब कुछ वही रहता है इसी प्रकार इस शरीर के बदलने से भी वो तत्व वैसा का वैसा विद्यमान है ऐसा जिसके मन में होगा वो पिछले कर्मों के अनुसार वर्तमान जीवन को भी देखेगा और वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुसार अपने भावी जीवन को देखेगा और आत्मा की नित्यता को स्वीकार करते हुए वर्तमान के कर्मों को करेगा ये रात दिन का अंतर दृष्टिकोण में और फिर जीवन के व्यवहार में इस बिंदु के कारण आ जाता है आ सकता है इसलिए यमाचार्य पहले यह सिद्ध कर रहे हैं कि आत्म तत्व है अथवा नहीं प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के अनुरूप बात को कहा जिसको हर व्यक्ति अनुभव करता है और अनुभव कर सकता है उन्होंने कहा ये न जिसके द्वारा रूपम रूप को आंखों के द्वारा जो भी दिखाई देता है उसे रूप बोलते हैं तो जिसके द्वारा रूप को आगे कहा रसम जिसके द्वारा रस को अर्थात जिह्वा के द्वारा जिस बोध को हम प्राप्त करते हैं वो रस कहलाता है जिह्वा जिसे ग्रहण करती है उसे रस बोलते हैं गंधम गंध को शब्दान श्रोत्रेंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है उनको शब्दों को स्पर्शाश्चर और त्वचा स्पर्शेंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है उस स्पर्श को पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं उन पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों को यहां गिनाया गया इन सब को और आगे कहा मैथुनान इन पांचों विषयों का विशेषण यह शब्द बनेगा मेथ्री धातु से यह मैथुन शब्द बनता है और मैथुन से मैथुन शब्द बनता है मेथ्री का एक अर्थ है संगमे मेथ्री संगमे संगम होना जैसे कि इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम स्वीकार किया जाता है तीन नदियां आकर के मिलती हैं अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं का पास पास आना उनका संगम होना यह मेथ्री धातु का अर्थ है और उससे औणादिक प्रक्रिया से शब्द बनता है मिथुनम जो कि विविध राशियों के अंदर हम एक मिथुन राशि भी पढ़ते हैं लोक में प्रचलित है तो मिथुनम का मतलब हुआ दो या दो से अधिक वस्तुओं का संयोग संपर्क पास पास में आना और उस मिथुन के द्वारा निर्मित जो चीज है मिथुन के द्वारा उत्पन्न जो चीज है उसको मैथुनम कहा गया हम अपनी ज्ञानंद्रियों से जो कुछ भी जानते हैं यहां जो पांच चीजें कही गई वो विषय और इंद्रियों के संयोग से जानते हैं जब तक इंद्रिय के साथ विषय का संयोग ना हो वस्तु का संयोग ना हो तो हमको जान नहीं होगा तो ये मैथुनम शब्द शुरू के पांचों रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश उन सबके साथ जुड़ेगा और इसके साथ साथ एक दृष्टि देना चाह रहे हैं ऋषि हम विचार करें कि क्या वस्तु का इंद्रिय से संपर्क होता है तभी हमें ज्ञान होता है स्पर्श के लिए तो हमें बोध होता है कि जब तक त्वचा के साथ में वो वस्तु संपर्क में नहीं आएगी चाहे वो भोजन करते समय रोटी हो चावल हो दाल हो या बाजार में वस्तु खरीदते हुए कपड़ा हो या किसी व्यक्ति से हाथ मिलाए तो उसका हाथ हो लकड़ी को देखते समय लकड़ी हो कुछ भी हो बिना वस्तु के संपर्क के स्पर्श इंद्रिय के त्वचा के संपर्क हुए बिना हम उस वस्तु का स्पर्श नहीं जान पाते वो मृदु है या कठोर है लेकिन अन्य इंद्रियों के साथ में हमको स्पष्टता से ऐसा दिखाई नहीं देता हम शब्द को लें क्या श्रवण इंद्रिय के साथ में शब्द का संयोग होता है एक तरफ हमको ढोलक बसता हुआ दिखाई दे रहा है शब्द वहां उत्पन्न हुआ है शब्द को उत्पन्न करने वाला वो ढोलक है वस्तु वहां है और कान यहां है शब्द का बोध हो रहा है स्थूल रूप से देखें तो प्रतीत होगा विषय दूर है और श्रवण इंद्रिय दूर है लेकिन विज्ञान या प्राचीन दर्शन किसी भी दृष्टि से देखें तो जिस जगह ढोल बजा वो शब्द की उत्पत्ति का स्थान है लेकिन शब्द वहां से चल के चारों ओर फैलता है तरंगों के रूप में फैलता है और श्रवण इंद्रिय तक कान के पर्दे तक पहुंचता है और हमको शब्द का ज्ञान होता है अर्थात यहां भी श्रवण श्रवणेन्द्रिय के साथ में शब्द का संयोग हुआ मिथुन के द्वारा संयोग के द्वारा उत्पन्न यह शब्द का बोध है स्पर्श का बोध भी मिथुन के द्वारा उत्पन्न है संयोग के संगम के द्वारा उत्पन्न हुआ बोध है गंध को लें, तो उद्यान के अंदर गोलाब का पुष्प दूर है और हम दूर हैं स्थूल दृष्टि से देखें तो दूर के पुष्प का गुलाब का बोध उसकी गंध का बोध तो यहां हो रहा है हमारी नाक यहां है पुष्प वहां है लेकिन उसमें भी अगर हम थोड़ा भी विचार करें तो बोध होगा कि उस गुलाब में स्थित सुगंध के कण वायु के माध्यम से हमारे नाक तक पहुंचे और इससे हमारे को गंध का बोध हुआ यह भी मिथुन के द्वारा निर्मित बोध है और रस का बोध हमको स्पष्ट होता है वस्तु जब तक हमारी जीव के ऊपर ना आए हमको गंध रस का बोध नहीं होता उसका ज्ञान नहीं होता और इन चारों का भी समझ तो रूप का समझना बड़ा कठिन होता है जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो दूर है नेत्र हमारे यहां है वस्तु तो वहां से चल के यहां नहीं आ रही लेकिन ऋषि कह रहे हैं ये रूप का ज्ञान भी मैथुन जन्य है मिथुन जन्य है संयोग जन्य है प्रकाश उस वस्तु से टकराता है और वहां से कुछ किरणें प्रत्यावर्तित होकर हमारे नेत्र तक पहुंचती हैं ये प्रकाश ही हमारे नेत्र में पहुंचता है और हमको वस्तु का बोध होता है वस्तु का सीधा नेत्र से संपर्क नहीं हुआ लेकिन उस वस्तु का ज्ञान प्रकाश के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है और प्रकाश अग्नि है अग्नि का ही गुण रूप होता है तो रूप का बोध भी विषय और इंद्रिय के संपर्क से हुआ इसको ऋषि ने मैथुनान शब्द से कहा कि पांचों ज्ञानेन्द्रियों से जो भी बोध होता है वो संयोग जन्य है संगमजन्य है तो ये जो सारा का सारा ज्ञान है ये न विजान आती जिसके द्वारा जाना जाता है दिन रात हम देखें सुबह उठने से लेकर रात्रि तक इन पांच ज्ञानेन्द्रियों से सतत कुछ ना कुछ हर क्षण हम जानते रहते हैं कुछ ना कुछ जानते रहते हैं कितना अधिक ज्ञान प्रतिक्षण हम लेते हैं ये इतना अनुभव है, है, हमारे निकट है इतना हमारे व्यवहार में ओतप्रोत है तो ये ज्ञान ये नीजान आती जिसके द्वारा जाना जाता है सीधे सीधे शब्दों में ऋषि नहीं कह रहे थोड़ी रहस्यात्मक भाषा में सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं जिसके द्वारा जाना जाता है तत्व वही तत यही वह है यही वह है आत्मा है और इतना जिसने जान लिया तो क्या आत्मा का सब कुछ जान लिया यमाचार्य का कहना है कि आत्मा के अस्तित्व के लिए तो इतना पर्याप्त है इसके अतिरिक्त आपको और कहीं जानने की कहीं और जानने की किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वो कहते हैं किमत्र थे आत्मा के अस्तित्व के लिए और क्या बच गया सतत हम जान कर रहे हैं ये जिसके द्वारा होता है उसको आत्मा कहते हैं हम यदि परिकल्पना करें पंखा कैसे चलता है कोई कहे अलग अलग स्थिति में कह सकता है कोई कहेगा बिजली से चलता है प्रश्न है पंखा कैसे चलता है कहते हैं बिजली से चल सकता है बिजली से चलता है कोई परिस्थिति है कमरे में कोई आया उसको पता नहीं है ये चलाऊं कैसे इसको तो उसको कहेंगे इस बटन से चलता है पंखा कैसे चलता है बटन से चलता है बटन को दबाने से चलता है ये भी एक परिस्थिति में उत्तर है दूसरे को और सब कुछ पता पंखा चलता कैसे है बाहर से तो पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं तो कहेगा यह पंखा अंदर की मोटर से चलता है पंखा कैसे चलता है इसका एक उत्तर यह भी हो सकता है मोटर से चलता है फिर उसके मन में प्रश्न है कि भाई डंडा तो स्थिर रहता है पंखा चलता कैसे है घूमता कैसे है अगर यह घूम रहा है तो ऊपर का डंडा भी घूमना चाहिए तो पंखा चलता कैसे है कहा से चलता है अलग अलग उत्तर हो सकते हैं यहां भी जिसके द्वारा हम जानते हैं उसे आत्मा कहते हैं तो जानते तो हम विषयों के द्वारा भी हैं। विषय नहीं हो तो हम नहीं जान सकते जानते तो हम इंद्रियों के द्वारा भी हैं बिना इंद्रियों के हम नहीं जान सकते जानते तो हम मन के माध्यम से हैं यदि मन ना हो तो भी हम नहीं जान सकते और जानते तो हम आत्मा के द्वारा भी हैं। आत्मा नहीं हो तो भी हम नहीं जान सकते तो जिससे हम जानते हैं इसके लिए कई उत्तर हो सकते हैं तो बाकी सब उत्तरों को हटाने के लिए इन्होंने मैथुनान शब्द प्रयोग किया कि ये जो संयोग जन्य चीजें हैं इनके होते हुए जिससे हम जानते हैं विषय का इंद्रिय के साथ संयोग है संगम है इंद्रिय का मन के साथ संयोग है और मन का बुद्धि के साथ संयोग है ये सारे संयोग रहते हुए जिससे हम जानते हैं वो तत्व आत्मा है